दो रमत तय साधवा चार ही पांच कुटुंब नाओ दस बीच ते लश्कर सिद्ध तो जानता है कि मैं अकेला हूं और भीड़ में भी हो तो भी अकेला होता है इसे तुम ऐसा समझो कि तुम अगर जंगल में भी बैठ जाओ तो तुम अकेले नहीं होते तुमने देखा कि लोग जाते हैं कहां जा रहे हैं पहाड़ जा रहे हैं मगर ले चले अपना ट्रांजिस्टर रेडियो साथ रख लिए बहुत सी अखबार पत्रिकाएं खरीद के ले चले पत्नी बच्चों को मित्रों को साथ अकेले क्या जाना जा रहे हैं पहाड़ ले चले भीड़ भाड़ पूरा बाजार ले चले और अगर कभी ये अकेले भी रह जाएं जाके पहाड़ पर तो भी अकेले नहीं होते बैठे अकेले दिखाई पड़ते मगर बीतरन के मित्रों की स्मृतियां पत्नी पति बच्चे परिवार धन दौलत दुकान बाजार सब घूमता रहता तुम अकेले भी होते हो तो भीड़ में होते हो सिद्ध वही है जो जहां भी हो अकेला हो भीड़ में हो तो भी अकेला हो क्योंकि सिद्ध का अर्थ है जिसने अपने भीतर का स्वभाव पहचाना अकेले हम आए अकेले हम जाएंगे अकेले हम हैं क्योंकि जैसे हम आए हैं वैसे ही हम हैं और वैसे ही हम जाएंगे हमारा अकेलापन शाश्वत है और हमने जो खेल रचा लिए हैं पति पत्नी के हमने भावरे डाल ली हमने परिवार बसा लिए वो सब भुलावे वो खेल गुड्डा गुड्डियों के खेल से ज्यादा मूल्य उनका नहीं है खेलो जरूर मैं नहीं कहता कि खेलना बंद कर दो मगर स्मरण रखो कि खेल खेल है एका है एक ही सिद्ध नाओं जो एकाकीपन को अनुभव करता है वह सिद्ध है उसका नाम सिद्ध है जो साथ भी रहे तो भी अकेला ही होता है उसका नाम सिद्ध है दो रमत साधवा जिनको दो की जरूरत पड़ती जो अकेले नहीं हो सकते जो मैं और तू के बिना नहीं हो सकते उनको कहा कि साधु समझ लेना उनको भी साधु कहा इतना भी क्या कम है कि दो से ही राजी मन तो अनेक से भी राजी नहीं होता जो एक पर पहुंच गया और अपने होने से राजी वह सिद्ध अब उसको कुछ पाने को नहीं बचा उसकी कोई निर्भरता ना रही उसकी कोई परतंत्रता ना रही जो अभी कहता है कम से कम एक और चाहिए फिर वह एक पत्नी हो पति हो मित्र हो गुरु हो शिष्य हो एक चाहिए वह एक चाहे परमात्मा ही क्यों ना हो जब तक भक्त कहता है भगवान चाहिए तब तक साधु से ऊपर नहीं उठ पाता अभी द्वैत कायम है तुम द्वैत को नई नई दिशाओं में कायम कर सकते हो पति पत्नी का द्वैत शिष्य गुरु का द्वैत भक्त भगवान का द्वैत मगर द्वैत कायम है सिद्ध तो तुम तभी हो जब अद्वैत हो जाए तो भी तुम साधु हो इतना भी क्या कम है कि तुम दो से राजी हो यहां तो लोग हैं जो अनेक से राजी नहीं अल्बर्ट कामू का एक पात्र कहता है कि मुझे अगर दुनिया की सारी स्त्रियां भी मिल जाएं तो भी मैं तृप्त नहीं हो सकता क्योंकि मैं रास्ते पे गुजरता हूं जो स्त्री मुझे दिखती लगता है इसी को पालू और ये जो कामु का पात्र कह रहा है करीब करीब प्रत्येक मनुष्य के मन की दशा और दशा है कितने से तुम तृप्त हो जाओगे अगर तुम्हारे सामने परमात्मा खड़ा हो जाए और कहे कि मांग लो तो कितने से तुम तृप्त हो जाओगे तो तुम बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे कि कितना मांगे दस लाख की सोचोगे तो मन कहेगा दस करोड़ मांग लो जब मौका ही मिला है दस करोड़ की सोचोगे तो दस करोड़ भी छोटे लगेंगे लगेगा दस अरब मांग लो कि संख महासंख और तब तुम्हें बेचनी होगी कि और संख्याएं क्यों न सीख ली महासंख के आगे दस महासंख ही मांग कर रह जाऊंगा आगे पता नहीं और कितनी संख्याएं हूं तुम्हें कितना ही मिल जाए तुम तृप्त ना हो सकोगे इसलिए कहते गोरख की वह भी साधु है जो दो से राजी हो गया वह भी काफी कम से राजी हो गया करीब आ गया एक के अब एक ही बचा है छोड़ने को अब एक से ही मुक्त होना है चार पांच कुटुंब नाव और जो चार पांच से कम में राजी नहीं होता वो ग्रस्त है वो परिवार में जी रहा है ग्रस्तकार समझ लेना घर में रहने वाले को ग्रस्त नहीं कहते जिसके लिए अनेक की जरूरत है उसको ग्रस्त कहते जिसका चित्त अभी दो से भी राजी नहीं हो सकता मेरे एक मित्र पहाड़ जाते थे गर्मियां बिताने कोई दस साल पहले की बात मुझसे कहा कि आप भी चलें पति पत्नी दोनों जाते थे मैंने कहा कि आप पति पत्नी के बीच मुझे क्यों ले जाते हैं आप दोनों ही जाएं उन्होंने कहा कि इसलिए आपको ले चलना चाहते हैं कि हम दोनों ही रह जाते हैं तो कुछ सोचते नहीं कि अब क्या करें कोई तीसरा हो तो थोड़ा मन लगा रहता अगर हम दोनों की जाना है तब तो हम जाएंगे ही नहीं दो से काम नहीं चलता कम से कम तीन तो चाहिए ही तुम ख्याल करना पहले लोग अकेले होते हैं बेचैन होते हैं विवाह कर लेते फिर विवाह होके बेचैन होने लगते हैं तो बच्चे पैदा कर लेते बढ़ती जाती संख्या और इसका कोई अंत नहीं फिर इतने से काम नहीं चलता तो जाके रोटरी क्लब के सदस्य हो जाते इतने से भी काम नहीं चलता तो जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए कुछ ना कुछ भीड़भाड़ उपद्रव दस बीत लश्कर और जो लोग दस बीत से भी राजी नहीं होते फौज फांटा चाहिए जिन्हें लस्कर चाहिए पूरा ये संसारी है सिद्ध वह जो अपने होने से राजी है संसारी वह जिसको हजारों की भीड़ भी तृप्त नहीं करती जो हमेशा भीड़ की तलाश कर रहा है चले कुंभ का मेला जा रहे हैं देखने क्या करोगे कुंभ के मेले में धक्का मुक्के खाने जहां जितनी भीड़ हो वहां और भीड़ बढ़ जाती क्योंकि कई लोगों को भीड़ का रस है कहीं भीड़ खड़ी है तुम लाख काम छोड़ के भीड़ में खड़े हो जाते तुम भूल ही जाते हो असली काम किसके लिए निकले थे हो सकता है पत्नी बीमार पड़ी हो और तुम जा रहे थे डॉक्टर को बुलाने मगर भीड़ इतनी थी कि दिल हुआ कि जरा देख लें कि मामला क्या है खड़े हो गए भीड़ में रसमग्न हो गए भीड़ की एक अपनी चुंबकीय शक्ति है जो कुछ लोगों को खींचती है जितनी बड़ी भीड़ हो उतनी जल्दी वो उत्सुक हो जाते आतुर हो जाते ये चित्त की सबसे पतित अवस्था है भीड़ और जो भीड़ की मान के चलता है वो इसलिए भीड़ की मान के चलता है क्योंकि भीड़ के साथ रहना है तो भीड़ का मानना पड़ेगा सन्यास भीड़ से मुक्त होने का उपाय भीड़ के मनोविज्ञान को तिलांजलि देना है भीड़ कहती है हमारे जैसे रहो अगर हमारे बीच रहना है हम जैसे कपड़े पहने ऐसे कपड़े पहनो हम जैसे बाल कटाएं ऐसे बाल कटाओ हम जैसे उठे बैठे ऐसे उठो बैठो तो हमारे सदस्य हो सकते हो तो हमारे साथ हो सकते हो भीड़ कहती है कि तुमने अगर अपना व्यक्तित्व दिखलाने की कोशिश की तो हमसे नहीं बनेगा इसलिए हर भीड़ चेष्टा करती कि तुम्हारे व्यक्तित्व को छीन ले तुम्हें पहुँच दे तुम्हें एक नंबर बना दे एक आंकड़ा मनुष्य नहीं इसलिए कोई भीड़ बर्दाश्त नहीं करती कि तुम जरा भिन्न हो जाओ छोटी छोटी बातें बर्दाश्त नहीं करती एक सज्जन मेरे पास आए कि जब से मेरा बेटा आपको सुनने आने लगा उसने बाल बढ़ा लिए तुम कह बाल बढ़ा लेने से तुम्हारा क्या बिगड़ रहा नहीं उन्होंने का बिगड़ तो कुछ नहीं आ रहा लेकिन हमारे घर में ऐसा कभी कोई बाल बढ़ाता नहीं रहा तुम तो कह उनकी गलती थी अब छोड़ो उनको नहीं बढ़ाते रहे इसमें हर्ज क्या है पैसे बच रहे हैं कुछ क्या परेशानी हो रही है लड़के ने बाल बड़े कर लिए परेशानी हो रही है उत्तर कुछ नहीं दे पाते कि परेशानी क्या हो रही लेकिन परेशानी हो रही क्योंकि वो कुछ अनूठा हुआ जा रहा है हमसे कुछ भिन्न हुआ जा रहा है ऐसा हमारे घर में कभी हुआ नहीं ढंग से बाल काटे जैसे कटने चाहिए कौन तय करे कि कैसे कटने चाहिए कौन है इस बात को मालिक करने वाला मैंने उनसे कहा कृष्ण भगवान को पूछते हो जरूर पूछते मानते हो मानते उनके बाल तुम्हारे घर पैदा हो जाए तुम कहोगे हिप्पी और अगर मोर मुकुट बांध ले फिर तुम्हारे बेटे की जरा सोचो बाल माल बढ़ा के पीत वस्त्र पहन के देश में आभूषण इत्यादि पहन के बांसुरी लेके पांव पे पांव टेक और खड़ा हो जाए मोर मुकुट बांध के फिर क्या करोगे पूजा करोगे कि नहीं कि दूसरे अर्थ में पूजा करोगे जरा सा भेद भीड़ बर्दाश्त नहीं करती क्योंकि भीड़ चाहती है, तुम अनुगत हो जाओ और नहीं तो तुम गांव में जानते हो लोग क्या करते है? भीड़ त्याग कर देती तुम्हारा रोटी पानी बंद चिलम तमाखू बंद और जिस आदमी की गांव में चिलम तमाखू बंद हो गई कोई चिलम चलम तमाकू नहीं पिलाता रोटी पानी के लिए नहीं बुलाता वो आदमी मरा उसका जीना मुश्किल हो गया शहरों ने मनुष्य को एक तरह की स्वतंत्रता दी है जो गांव में कभी नहीं थी और कभी हो नहीं सकती थी गांव बहुत गुलाम थे दुनिया से गांव मिटने लगे तो दुनिया में स्वतंत्रता बढ़ी क्योंकि गांव में बड़ी संघातक बात थी सबसे बड़ा गांव का खतरा यह था कि गांव तुम्हें तिलानजल दे सकता था किसी भी मौके पे जरा सी बात और तुम्हें तिलांजलि दे दे तुम्हारी जिंदगी दुभर हो जाए किसके साथ उठो किसके साथ बैठो किस बात करो हुक्का पानी बंद तुम्हारा जीना असंभव तुमसे कोई बोलेगा नहीं बात नहीं करेगा गांव इतना छोटा कि कोई बात करे तो उसका भी हुक्का पानी बंद हो जाए लोग तुमसे बच के निकल जाएंगे लोग गांव की बड़ी प्रशंसा करते हैं बिना समझे बूझे गांव बड़े पतन परतंत्र थे गांव बिल्कुल काराग्रह थे अब भी गांव काराग्रह अभी भी गांव में कोई स्वतंत्रता नहीं गांव में स्वतंत्रता हो नहीं सकती स्वतंत्र बड़े नगर में ही संभव है जहां लोग इतने हों कि हुक्का पानी बंद न किया जा सके कोई कर भी दे तो दूसरे लोग उपलब्ध होंगे जिनके साथ तुम बैठ सकोगे बोल सकोगे गांव इतने छोटे होते कि आसानी से नियंत्रण रखा जा सकता है इसलिए भारत जैसे देश में अछूतों को तब तक मिटाना असंभव है जब तक गांव रहेंगे और मजा ऐसा है कि महात्मा गांधी से लेकर उनके पीछे चलने वाले सारे लोग सोचते हैं कि गांव ही रहने चाहिए और साथ में वो चाहते हैं अछूत भी मिट जाए अछूत मिट नहीं सकते गांव में गांव में असंभव है अछूत का मिटना कोई उपाय नहीं वो पानी भी नहीं पी सकता गांव के कुएं से गांव के मंदिर में जा भी नहीं सकता शहर में मिट जाता है शहर में कौन पता चला सकता है कि अछूत मंदिर में आ गया कोई अछूत के ऊपर चेहरे पर सील तो नहीं लगी दुनिया में जो काम बुद्ध महावीर नहीं कर पाए वो छोटी छोटी चीजों ने कर दिया जैसे रेलगाड़ी बुद्ध महावीर नहीं कर पाए ये काम जो रेलगाड़ी ने कर दिया अछूत तुम्हारे बगल में बैठा है मस्त तुम कुछ कर नहीं सकते उसने भी टिकट ली अब करो तो करो क्या और पक्का पता भी तो नहीं चलता कि वो अछूत है और हो सकता तुमसे भी ज्यादा ढंग से कपड़े पहने हो और तुम बिड़ी पी रहे हो वो सिगरेट पी रहा हो क्या करोगे अब ट्रेन में भूख भी लगेगी तो तुम खाना खाओगे अछूत बगल में बैठा वो और सरक के बैठ जाएगा वो और धक्के मारेगा तुम कुछ कर नहीं सकते मैं तुमसे कहता हूं कि जो बुद्ध महावीर नहीं कर पाए बहुत कोशिश की बुद्ध महावीर ने का छूत मिट जाए नहीं मिट सके वो रेलगाड़ी ने कर दी गरीब रेलगाड़ी काम करके दिखा गई क्रांति ला दी उसने जो काम मंदिर नहीं कर सके होटलों ने कर दिया जो काम तीर्थ नहीं कर सकते सिनेमाग्रहों ने कर दिया जीवन के बड़े अपने ढंग है चलने के शहर मनुष्य को एक तरह की स्वतंत्रता लाए गांव में तो बड़ी अड़चन है गांव में तुम्हारा इंच इंच व्यवहार तुम्हारा इंच इंच चरित्र सबको पता होता है छोटी जगह उठो बैठो क्या कर रहे हो सब सबको पता है प्रत्येक जानता है तुम्हारी नस-नस से वाकिफ है जैसे तुम उनकी नस-नस से वाकिफ हो शहर में बड़ा सुविधा है तुम किसी स्त्री के प्रेम में पड़ गया वो रहती दूसरे छोर पर शहर के तुम्हारे मोहल्ले वालों को पता ही नहीं चलेगी कि तुम किसी स्त्री के प्रेम में पड़ गए वो यही समझते हो कि रोज सत्संग करने जाते कि भगत जी हैं बहुत सुबह सुबह मंदिर के लिए निकल जाते गांव में ये संभव नहीं था गांव में स्वतंत्रता संभव नहीं थी गांव परतंत्र था भीड़ मालिक थी व्यक्ति का जन्म हुआ शहरों में गांवों में व्यक्ति होता ही नहीं था सिर्फ भीड़ होती थी भीड़ से जो उठता है उसी के भीतर आत्मा का जन्म शुरू होता है। भीड़ में आत्मा पैदा नहीं होती इसलिए मैं कहता हूं जो हिंदू है वो आत्मवान नहीं जो मुसलमान है वह आत्मवान नहीं वो भीड़ का हिस्सा है भीड़ की राजनीति से दबा है व्यक्ति बनो मुक्त हो जाओ काराग्रहों से सारे विशेषण छोड़ दो और तुम पाओगे तुम्हारे भीतर आत्मा जगमगाने लगी तुम अकेले होने लगे अकेले होने में कठिनाई तो है ही लेकिन कठिनाइयों से जो गुजरता है वही निखरता भी है महिमा धरी महिमा को मैटे सती का शबद विचारी नाना होए जिन्ह सतुगुरु खोजिया दिन सिर की पोट उतारी प्यारा वचन गोरख कहते हैं महिमा तुम्हारी तभी है जब तुम अपनी महिमा को बिल्कुल मिटा दो महिमा धरी महिमा को मैटे तुम्हारे जीवन में महिमा तभी आएगी जब तुम अपने अहंकार को बिल्कुल पहुंच के मिटा दोगे जब मैं भाव बिल्कुल खो जाएगा मैं भाव कब खोएगा जब तू की जरूरत ना रह जाएगी जब तक तू की ज़रूरत है मैं भी रहेगा मैं और तू साथ साथ होते हैं